आर्यावीनय प्रथम प्रकाश बारहवा मंत्र मूल प्रार्थना ओम पाहिनो नो अग्ने रक्षस पाहि धूतेर रावण पाहि रीषत उतवा वाजिघास तो बृहद भानो येष्वेद एक तीन दस पंद्रह व्याख्यान हे सर्वशत्रुदाह परमेश्वर राक्षस हिंसाशील दुष्ट स्वभाव देहधारियों से न हमारी पाहि रक्षा करो धूरतेपण जो धूर्ते उस मनुष्य से भी हमारी रक्षा करो जो हमको मारने लगे तथा जो मारने की इच्छा करता है हे महातेज बलवत्तम उन सब से हमारी रक्षा करो पदार्थ पाहि पालन करो न हमारी अग्नि हे सर्व शत्रु दाहक सर्वशत्रुदाहका परमेश्वर रक्षस राक्षस हिंसाशील दुष्ट स्वभाव देहधारियों से पाही रक्षा करो धूते धूर्त मनुष्य से अरावण कृपल मनुष्य से पाही रक्षा करो रीषत मारने वाले मनुष्य से उतवा उत वहािघांसत जो मारने की इच्छा करता है उस मनुष्य से बृहद भानो हे महातेज हे बलवत्म अन्वय हे सर्व शत्रुदाहकाग्ने परमेश्वर शर्वशत्रुदाहकाने धूर्ते धूर्तेरावण रक्षसो ना रीषत पापाचाराजना पाहि उतवा जिघांसत पाहि